शांति, शांति ओ अहम रुद्रेसुचरम्यह आदि विश्व अहम सोमम आहन संधर्म्य हम तम उतभ शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की चर्चा को वेद के मंत्रों के व्याख्यान से कर रहे हैं हम आज इस सूक्त की चर्चा कर रहे हैं ये सूक्त ऋग्वेद का 125वां सौ है और इस सूप का नाम वाघाम्भृणी है इसमें विशेषता है कि इसका ऋषि भी वाघाम है और इसका देवता भी वाघाम्भृणी है वाघाम्भृणी शब्द को हम समझना जब चाहें तो इसमें दो पद हैं, एक वाक है एक आमभिणी है आमभिणी अर्थात बड़ी महान महती और वाक वाणी तो इन सूक्त में समझाया गया है कि इस संसार में जो सबसे बड़ी वाणी है सबसे शक्तिशाली वाणी है उसकी इसमें चर्चा है और इस चर्चा में जो मंत्र के बोलने का प्रकार है हम जानते हैं कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो वक्ता अपनी इच्छा से किसी बात को प्रसंग के अनुसार कभी अपने को केंद्रित करके कहता है कभी सामने वाले से कहलवाने की तरह से कहता है और कभी तीसरे व्यक्ति की तरह से बोलता है इस बोलने का जो प्रकार है इसे हम पुरुष कहते हैं कभी हम उत्तम पुरुष में बोलते हैं जब हम अपनी बात कहते हैं तो उत्तम पुरुष में कहते हैं हम किसी को कहते हैं तो मध्यम पुरुष में कहते हैं और जब किसी की बात कहते हैं तो उन संदर्भों को हम प्रथम पुरुष में प्रयोग करते हैं हमने प्रारंभ में चर्चा करते हुए निवेदन किया था क्योंकि भाषा बहुत लोगों के द्वारा बोली जाती है और बहुत लोगों के द्वारा बोली जाने से वो जो परस्पर के संबंध हैं वो संबंध सबके उसमें परिलक्षित होते हैं कोई मैं कह के बोलता है कोई तुम कह के बोलता है कोई तू कह के बोलता है हम कोई एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बोलने वाला एक ही है और वो सदा से है और वो सबके साथ है तो उसके द्वारा कही गई जो बात है वो किस तरह की होगी क्योंकि हम अनेक हैं अनेक तरह से बोलते हैं तो समझ में आता है कि हम अलग अलग संदर्भों को ले रहे हैं इसमें दूसरी बात जो जानने की और ध्यान रखने की है वो ये है कि जब हम दूसरे की तरफ से बोलते हैं जब दूसरे के लिए बोलते हैं तब हम हम होते हुए भी वो अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में अपने को प्रकाशित करते हैं तो इसलिए जिस समय हम भाषा की बात कर रहे हैं तो वो भाषा जिसके द्वारा प्रकट की गई है वो एक है और वो सब के लिए है सब समयों के लिए है सब परिस्थितियों के लिए है तो जैसे भाषा मेरे पास सबके लिए है तो वैसे ही भाषा उसके पास भी सबके लिए है और वो सब पदार्थों से सब व्यवस्थाओं से सब व्यक्तियों से जुड़ी हुई है तो उसकी जो अभिव्यक्ति है वो सभी संदर्भों में हो सकती है कभी कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि परमेश्वर बोल रहा है तो सदा मैं कह के क्यों नहीं बोलता वर्तमान काल में ही क्यों नहीं बोलता एक ही पुरुष में क्यों नहीं बोलता वो इस तरह से जब हम अपने साथ देखते हैं तो हम लेकिन हम भाषा का जब उपयोग करते हैं ये भाषा जब हम दूसरी किसी भाषा को अपनाते हैं तब तो ये नियम हम काम में लेते हैं किंतु जब हमारी जो मौलिक भाषा है या मातृभाषा है उसको जब काम में लेते हैं तो ये सारे नियम शिथिल होते हैं वो उनका निर्णय उनका विवेक वक्ता के आधीन होता है और वो जिस परिस्थिति में जैसा उचित समझता है वैसा बोलता है तो इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो हमें वेद की भाषा में कुछ विचित्रता नहीं लगेगी सहज अनुभव होगा तो इसमें ये जो सूक्त है इसमें जो मंत्र बोले गए हैं वो मंत्र उत्तम पुरुष में बोले गए हैं अर्थात मैं कहकर बोले गए हैं अहम कहकर बोले गए हैं तो यहां कहा है अहम रुद्रेधि वसुभिश्चरामी अहम आदित्य रुत विश्व अहम अश्विनो भा विभर्म्य अहम त्वष्टारम उतोषणम भला तो यहाँ पर सबसे रोचक जो तथ्य है वो हमारी समझ में ये आएगा कि यहाँ इस सुख को वाघम्भिणी क्यों कहा है क्योंकि इसका ऋषि अर्थात इसका जो प्रवक्ता है जो बात कर रहा है जिसके द्वारा बात कही जा रही है वो भी वाघम्भृणी है और जिस विषय में बात की जा रही है वो विषय भी वो देवता की वाघ है तो यहाँ आम्भृणी वाक क्या आमभी वाक कहते हैं वाणी को सामान्य रूप से आम्भृणी कहते हैं महत्व बड़ी वाणी क्या है तो हमको ऐसा लगता है वाणी का अर्थ होता है कि कोई बोल रहा है और हमको सुनाई दे रहा है ऐसा बोलने और सुनने वाले के बीच में जो क्रिया हो रही है जो मुख के द्वारा की जा रही है और श्रोत्र या कान के द्वारा गृहित हो रही है जिसको मस्तिष्क समझ रहा है हम उसे बोलना कहते हैं किंतु हमको एक बात याद रखने की है कि इस बोलने से बोलने का जो प्रयोजन है वो क्या होता है हमें मालूम होना हमें पता होना हमको जानकारी होना तो इसलिए जहां जहां जानकारी होती है या जैसे जैसे पदार्थों से जानकारी होती है तो उसके लिए भी हम बोलना शब्द प्रयोग काम में लाते हैं जैसे कहते हैं ये चित्र बोलता है ये नदियां बोल रही हैं वहां नदियों के शब्द होने पर बोलना प्रयोग है और चित्र में कोई शब्द नहीं है तब भी बोलना प्रयोग है ये प्रकृति कुछ बोलती हुई दिखाई देती है सूरज कुछ कह रहा है तो ये जो प्रयोग हैं ये प्रयोग ये बता रहे हैं कि जो बोलना है वो कैसे हमको ज्ञानवान बना रहा है तो वैसे ही इन सूक्त में एक बात सोचने की है विचारने की है वो क्या है वो ये है कि अहम रुद्रे वीचरादित्वोभा अब इस मंत्र को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे नाम इकट्ठे कर दिए गए हैं और हम रुद्रे भी वसुभिश्चरामी अब हमने आज तक इन रुद्र के वसुओं के जो ना, नाम थे वो देवताओं के रूप में देखे थे तो अहम रुद्रेभि भी वसुभिष्चरा मैं रुद्र के द्वारा वस्तुओं के द्वारा चरामी विचरण करती हूँ अहम रुद्रे भी वसुभिषरामी अहम आदित्य रुद्र विश्व देवी मैं आदित्यों के द्वारा विश्वदेवों के द्वारा चरामी क्योंकि इसमें जो चर क्रिया है वो सबके साथ संलग्न है अहम रुद्रेधी वसुभिश्चरान्य अहम आदित्यी रुतविश्वि वहीं मैं आदित्यो के द्वारा विचरण कर रही हूँ अहम मित्रा वरुणोभा विभर मैं मित्र और वरुण उनको भी धारण करने वाली हूँ अहम इंद्रादमी अहम अश्विनोभा मैं इंद्र और अश्विनो को धारण करने वाली हूँ अब इस मंत्र पर विचार करते हैं तो इसमें वो कौन सी बात है जो मंत्र के देवता के रूप में आ रही है तो हमारे समझ में एक बात आती है कि हम कुछ बताना चाहते हैं वाणी से कुछ कहना चाहते हैं वो वाणी से हम क्या कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं तो वो समझने की बात ये है कि इस सूक्त में जो परमेश्वर की शक्तियां हैं परमेश्वर का जो अपना स्वरूप है वो स्वरूप कैसे बोल रहा है कैसे अपने को बता रहा है ये जो बताना है वो इस सूक्त में कहा गया है अर्थात परमेश्वर की जो वाणी है वो कैसी है वह है वाणी क्या है वाणी उसका सामर्थ्य है वाणी से व्यक्ति क्या करता है वाणी से उसको जो करना है चाहिए बताना है समझना है उसको करता है वाणी हमारा एक सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य कितना महान सामर्थ्य महती तो अमृणी तो मेरे महान सामर्थ्य को यहां पर बताया गया है समझाया गया है तो परमेश्वर का महान सामर्थ्य इस संसार में क्या है वो इस सूक्त में बताया है इस सूक्त के इन मंत्रों में समझाया है अब हमारे समझने की बात है कि समझाया कैसे है परमेश्वर की जो सामर्थ्य है परमेश्वर की जो शक्ति है वो कैसे पता लगती है तो कहते हैं अहम रुद्रे भी हमारा ये संसार जो है इसमें मेरा सामर्थ्य रुद्रों और वसुओं के द्वारा दिखाई पड़ता है अर्थात जो सामर्थ्य है उसको प्रकट कैसे करेंगे जैसे हमारे अंदर बोलने का सामर्थ्य है वो वाणी से प्रकाशित होता है हमारे अंदर कर्म करने का सामर्थ्य है वो हाथों से प्रकाशित होता है हमारे यहाँ गति करने का सामर्थ्य है वो पैरों से प्रकाशित होता है हमारे पास सोचने का सामर्थ्य है वो हमारे मस्तिष्क से प्रकाशित होता है तो जो जो सामर्थ्य हमारे अंदर हैं, वो सामर्थ्य हमारे इन साधनों के द्वारा प्रकाशित होते हैं तो वैसे ही परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो कैसे प्रकाशित होता है तो कहते हैं कि परमेश्वर तो सब जगह बोल रहा है कैसे बोल रहा है कि जिधर देखो उधर परमेश्वर का ही बोलना है उसकी रचना बोल रही है उसका कार्य बोल रहा है उसकी हर क्रिया हर चित्र बोल रहा है हर प्राणी के अंदर वो बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है तो उसकी जो क्रियाएं हैं इन वस्तुओं से प्रकाशित हो रही तो इन वस्तुओं से प्रकाशित हो रही हैं इसलिए यहाँ किन वस्तुओं से तो उन वस्तुओं का नाम है जिन्हें हमने आज तक देवता के रूप में समझा था अहम रुद्रेभि भी वसुविश्चरा वो परमेश्वर की जो शक्ति है वो कैसे काम करती है कहता है कहीं रुद्रों के द्वारा करती है कहीं वसुओं के द्वारा करती है कैसे रुद्रों के द्वारा करती है कैसे वस्तुओं के द्वारा करती है ये बात हम समझ बहुत आसानी से समझ सकते हैं अर्थात संसार में जो भी काम हो रहा है उसका कोई एक अधिष्ठाता है उस अधिष्ठाता को उस व्यवस्थापक को उस काम चलाने वाले को हम उसका देवता कहते हैं और उस देवता के द्वारा वो काम होता है वो काम हमको दिखाई देता है हमको पता लगता है तो इसलिए हम क्या करते हैं हम उस देवता से ही प्रार्थना करते हैं देवता से याचना करते हैं देवता से बात करते हैं तो वो देवता हमारा माध्यम बन जाता है हमको क्या चाहिए किससे चाहिए उसका हमें पता लगता है इसलिए हम जितने संसार में जीव पदार्थ हैं जिनसे हमारी कुछ को कुछ प्राप्ति होती है उसको हम देवता कहते हैं आप जानते हैं संस्कृत में देव शब्द इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है व्याकरण में कहा गया है देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनादवा दीव स्थानोती अर्थात जो चीज आपको जिस किसी में देवत्व तो दिखाई दे तो देवत्व का आधार क्या होगा उस देवत्व का कारण क्या होगा उसको देवत्व की प्राप्ति क्यों होगी हम उसे देव कह क्यों रहे हैं तो कहते हैं देवो दाना अतः हमें उस चीज से कुछ ऐसा लग रहा है कि वो दे रहा है वो देने वाला होने से वो दान करने वाला होने से उसके अंदर देने की प्रवृत्ति होने से हम उसे देव कहते हैं फिर कहते हैं देव दीपनाद अतः उसके अंदर दीप्ति है चमक है कांति है इसके कारण से भी हम किसी वस्तु को बड़ा कहते हैं देव कहते हैं इसीलिए उसको दिव्य कहते हैं ज्योतनाद्वा दीपनादवा चमक रहा है प्रकाश कर रहा है एक तो चमक रहा है दूर से दिखाई दे रहा है अनुभव में आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है दीपनाथ तो वो प्रकाशित भी कर रहा है उसके अंदर अपना प्रकाश तो अपनी चमक तो है ही किंतु अपनी चमक के साथ दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है चमका रहा दीपनादवा यह वो हमारे ऊंचाई की ओर है ऊंचे स्थान पर प्राप्त है उच्चता को प्राप्त है हो सकता है गुणों से हो सकता है वस्तुओं से हो सकता है बल से हो सकता है धन से किसी भी तरह के ज्ञान से ये जो ऊंचाई है वो जिसके पास है इसलिए हम ऐसे को कहते हैं ये भी देव है ऊंचे स्थानों पर प्राप्त हो रहा है तो जो वस्तु जिसमें ये गुण पाए जाते हैं दिव्यता पाई जाती है उसको हम देव कहते हैं तो यहाँ पर जितनी हमारे शब्द हैं वो उस देवत्व को प्रकाशित करते हैं उन देवत्तों के माध्यम से परमेश्वर की जो शक्तियां हैं परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो सब जगह हमको दिखाई पड़ता है तो हमको परमेश्वर को देखना है परमेश्वर को जानना है परमेश्वर के सामर्थ्य से परिचित होना है तो हम देव इसीलिए कहते हैं कि उन दिव्य शक्तियों से उसका परिचय मिलता है उसके सामर्थ्य का पता चलता है हमने देखा कि वो देव है तो देव उस परमेश्वर के सामर्थ्य का दूसरा नाम है और संसार में जो जो काम जिस जिस सामर्थ्य से जिस जिस शक्ति से जिस जिस देवता से हो रहे हैं हम उस देवता के साथ उन कामों को जोड़ते हैं तो कोई कुछ देवता क्या क्या कर रहे हैं तो इस तरह से इन देवों को यदि हम समझ लेंगे तो इस सूक्त में जो बात कही गई है उसे हम पकड़ सकते हैं समझ सकते हैं वो ओ...